चौथे दिन सुबह सुबह ही विक्रांत को पानी और तूफान जैसा संकेत मिला इसका मतलब था कि पानी के अंदर तूफान इसके पीछे का अर्थ काफी रहस्यमई था लेकिन फिर भी विक्रांत ने अंदाजा लगाया कि पानी के अंदर तूफान आने का मतलब है, कि आज कुछ बुरा होने वाला है। और कैसे भी करके विक्रांत को आज सावधान रहने की जरूरत है सुबह उठते ही विक्रांत ने अपने शेड्यूल पर नजर डाली आज सिर्फ प्रैक्टिकल डे था सबसे पहले उसे शूटिंग के लिए जाना था शूटिंग का नाम सुनते ही विक्रांत के माथे पर पसीना आ गया विक्रांत भले ही अपने पिछले जन्म में बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा था लेकिन गन से दूर ही रहा किसी को मारने पीटने के लिए भी वो बस चाकू छुरी ये अपने बेल्ट का इस्तेमाल कर लेता था गन को कभी उसने हाथ नहीं लगाया था इसके बाद जब वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम में आया तब भी उसे कभी गन चलाना नसीब नहीं हुआ था अभी तो इन्वेस्टिगेशन टीम में आए उसे ज्यादा दिन हुए भी नहीं थे और अभी वो उस पद तक पहुंचा भी नहीं था कि उसे गन अलॉट हो इन्वेस्टिगेशन टीम को बहुत खास केस सॉल्व करते वक्त ही गन दिया जाता है ऊपर से गन को यूज करने के लिए भी काफी कड़े इंस्ट्रक्शंस थे कुल मिलाकर आज विक्रांत को पहली बार गन को हाथ लगाने का मौका मिल रहा था वो काफी एक्साइटेड था गन चलाना उसका काफी दिनों का सपना रहा था विक्रांत सुबह सुबह ही अपने दोनों साथियों और सौरभ और राजीव को लेकर शूटिंग रेंज की तरफ निकल पड़ा शूटिंग रेंज काफी बड़ा था और यहाँ पर आज पुलिस ट्रेनिंग कैंप के सारे ऑफिसर मौजूद थे वहां काफी सारे पार्टिसिपेंट्स खड़े थे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने सभी पार्टिसिपेंट्स को दो टीमों में बांटने का डिसाइड किया पहले एक टीम को शूटिंग के लिए रखा जाएगा और दूसरी टीम को कुश्ती के लिए भेज दिया जाएगा इसके बाद फिर दूसरी टीम को शूटिंग के लिए लगाएंगे और पहली टीम को कुश्ती के लिए भेज देंगे इतफाक से विक्रांत और उसके दोनों साथियों को दूसरी टीम में डाल दिया गया पहले उसे कुश्ती के लिए जाना पड़ गया कुश्ती के दाव पेज सीखने को लेकर भी विक्रांत खुश था कम से कम उसे बोरिंग लेक्चर तो नहीं लगाना पड़ रहा उन तीनों के साथ ही टीम के दूसरे सभी स्टूडेंट को जिम हॉल में ले जाया गया वहां जो टीचर कुश्ती के दावपेज सिखाने के लिए मौजूद था वो देखने में ही जबरदस्त पहलवान लग रहा था सिर्फ लाल रंग के लंगोट में खड़े उस शख्स का शरीर और मसल्स देखकर ही डर लग रहा था उसका डेली रूटीन ही यही था लोगों को कुश्ती के दाव पेज सिखाना वहां पहुंचते ही उसने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया गुड मॉर्निंग इन्वेस्टिगेटर्स आप लोग जब किसी केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हर तरह के अपराधियों से आपका सामना होता है कई बार उन्हें पकड़ने के लिए उनसे भिड़ना भी पड़ जाता है ऐसी सिचुएशन में कुश्ती के दाव आपके बहुत काम आ सकते हैं आप इन छोटे छोटे दाव की मदद से पलक झपकते ही अपराधियों पर काबू पा सकते हैं मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ही सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा होप यू गाइज विल कॉपरेट इतना कहने के बाद उसने पहले कुछ हल्के और छोटे मोटे ट्रिक्स बताए जैसे कोहनी का लॉक बनाना घुटनों से मारना इसके बाद उसने स्टूडेंट्स की टीम में से ही कुछ को चुनकर उन्हें क्रिमिनल की एक्टिंग करने के लिए कहा उसने सारे ट्रिक्स को प्रैक्टिकली करके भी दिखाए विक्रांत बड़े ध्यान से सब कुछ देख रहा था और ट्रिक्स को समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसी बीच एक बात उसके दिमाग में उठी ये सारी ट्रिक्स तो सिर्फ एक ही आदमी पर आजमाई जा सकती है अगर अपराधी ग्रुप में हो तो फिर फिर कैसे करेंगे पता चला एक के साथ हम कुश्ती लड़ रहे हैं तब तक दूसरे ने पीछे से आकर अटैक कर दिया तब तब क्या करोगे विक्रांत पहले गैंग में था तब वो लोगों से लड़ने के लिए इस तरह के कुश्ती के दावपेज नहीं देखता था वो तो बस अपने दुश्मन पर पागलों की तरह टूट पड़ता था तो कुछ हाथ में आए उसी से पीटने लगता था और सामने वाले को डराने के लिए यही तरीका सबसे अच्छा है उसके ऊपर पागलों की तरह टूट पड़ो डर के मारे वो खुद ही तुम पर अटैक करना छोड़ देगा विक्रांत को उस कुश्ती टीचर द्वारा बताई जा रही ट्रिक कहीं से प्रैक्टिकल नहीं लग रही थी सीखने के लिए तो ये ठीक है लेकिन क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कतई काम नहीं आने वाली उस वक्त इतना टाइम ही नहीं होता कि तुम जाकर क्रिमिनल के साथ कुश्ती लड़ो उस वक्त तो बस कैसे भी करके उसके ऊपर अटैक करो और उस पर हावी हो जाओ विक्रांत को याद है जब वो उस ट्रिपल केस वाले अपराधी को पकड़ रहा था तो कैसे उस पर टूट पड़ा था तभी वो पकड़ में आया था अगर उसके साथ कुश्ती लड़ने की सोचता तो शायद ही वो पकड़ में आता एक बार के लिए तो विक्रांत का दिल किया कि वो जाकर इस कुश्ती टीचर को बोल दे कि आपका ये ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं है और कहीं पर भी काम नहीं आने वाला है लेकिन विक्रांत ने फिर सोचा कि छोड़ो यार इसका तो काम ही यही है वो अपना काम कर रहा है और फिर मुझे क्या बस जल्दी से ये कुश्ती का टाइम खत्म हो और फिर शूटिंग के लिए जाएंगे कुश्ती टीचर ने दो पांच ट्रिक्स बताने के बाद सभी को आपस में प्रैक्टिस करने के लिए कहा विक्रांत ने प्रैक्टिस के लिए राजीव को पकड़ा वो थोड़ा कमजोर सा था और विक्रांत को दाव आजमाने के लिए सटीक साथी लगा लेकिन राजीव को अपनी शक्तियों का पहले से ही अंदाजा था उसे पता था कि विक्रांत का एक हाथ पड़ते ही उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा तो उसने तुरंत ही बाथरूम जाने का बहाना बना दिया और वहां से निकल गया इसके बाद विक्रांत को मजबूरन सौरभ के साथ प्रैक्टिस के लिए उतरना पड़ा सौरव काफी हट्टा कट्टा नौजवान था विक्रांत को उसके साथ दाव आजमाने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी होगी सौरव के साथ मिलकर विक्रांत कुश्ती के ट्रिक्स की प्रैक्टिस करने लग गया सौरव ने अपने बाहों के बीच विक्रांत का सिर पकड़ा हुआ था विक्रांत उसके बाहों में फंसे फंसे पीछे का नजारा देख रहा था वहा उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी यहाँ मौजूद सभी लोगों में पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी लेकिन उसने ना जाने क्यों स्पोर्ट्स ड्रेस पहनी हुई थी उसके बाल हल्के सुनहरे थे और खुले हुए थे बड़ी बड़ी आंखें गोरे गाल और गालों के बीच पड़ता डिंपल, उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की शायद आज तक विक्रांत ने कभी नहीं देखी थी नाक भी उसकी काफी छोटी सी थी और उसके होठ बिल्कुल लाल सुरख लाल होठ और ये लाल होठ किसी लिपस्टिक का कमाल नहीं था बल्कि नेचुरल था नैचुरल ओ ओ नयना तुम यहां एक आदमी ने उस लड़की के बगल से गुजरते हुए कहा उस लड़की ने बस अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया उसके बाद वो वहां लगे वाटर कूलर के पास गई गिलास में पानी भरा और एक झटके में ही गिलास का पूरा पानी पी गई पानी की कुछ बूंदे उसके होठों से होती हुई गले के रास्ते से उतर उसके शर्ट के अंदर समाहित हो गई विक्रांत बड़े ध्यान से पानी की उस बूंद को देख रहा था और अब तो उसके होठों की भी प्यास बढ़ चुकी थी वो ख्यालों में खोया हुआ था और धीरे धीरे सौरभ के हाथ को फोल्ड करता जा रहा था आह वीक विकर सौरभ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था रुको रुको रुको प्लीज शायद मेरा हाथ टूट गया है